फरीद जैसे संत हमें हमारे अपने इतने आत्मीय क्यों लगते हैं? स्वाभाविक है कि वे आत्मीय लगे क्योंकि वे तुम्हारे उस दुख को भी पहचानते हैं जहां तुम हो और वे तुम्हारे उस आनंद को भी पहचानते हैं जहां तुम हो सकते हो वे तुम्हारा वर्तमान भी बोलते हैं और तुम्हारा भविष्य भी वे तुम्हारे आज के दुख की गाथा भी कहते हैं और कल के सुख का परम सौभाग्य भी फरीद में तुम अपने आज के यथार्थ को भी पाओगे और कल के सत्य को भी फरीद एक सेतु है वे तुम्हें खबर देते हैं तुम कौन हो और कहा हो वे तुम्हें जगाते हैं तुम्हारी नींद में और तुम्हें बुलाते हैं उस जागरण की ओर भी जो तुम हो सकते हो जो तुम्हारा स्वभाव से अधिकार है जिसे खोने का कोई कारण नहीं है सिर्फ जागने मात्र से जो मिल जाएगा जिसे तुमने खोया है अपनी ही छोटी सी भूलों के कारण छोटी छोटी भूलों के कारण खोया है तुम अकारण ही भिखारी बने हो वे तुम्हारे भिखारीपन का भी बोध देते और तुम्हारे भीतर छिपे सम्राट की तरफ भी इशारा करते वे तुम्हें दुख भी देते और तुम्हें महासुख की तरफ भी उठाते इसलिए फरीद जैसे संत बहुत आत्मी मालूम होंगे फरीद जैसे व्यक्ति के साथ तुम्हें बड़ी निकटता मालूम होगी वो कल तुम्हारे ही साथ थे उन्हीं अंधेरे रास्तों पर जहां तुम हो उन्हीं अंधेरी अंधी गलियों में भटकते थे जहां तुम हो तुम्हारे जैसे ही पीड़ा और दुख और नरक में जीते थे तुम जहां खाइयों में पड़े हो गड्ढों में पड़े हो लंगड़े अपाहस अपंग ऐसे ही वे भी थे पर उन्होंने हिम्मत जुटाई उन्होंने अपने को संभाला उठे राह उन्हें मिल गई प्रकाश का अवतरण हुआ अब वे तुम्हें पुकार रहे हैं तुम पंडितों की भाषा में इस तरह की आत्मीयता ना पाओगे पंडित की भाषा में तुम निंदा पाओगे ये फर्क है संत और पंडित की भाषा का पंडित की भाषा में तुम पाओगे कि वह तुमसे कह रहा है तुम पापी हो निंदित हो बुरे हो संत की भाषा में तुम पाओगे वो कहेगा कि तुम बुरे नहीं हो तुमने मान रखा है कि तुम बुरे हो तुम भले हो तुमसे भला और कुछ भी नहीं तुम परमात्मा हो स्वयं पंडित कहेगा तुम नारकी हो पापी हो तुमने बहुत बुरे कर्म किए संत कहेगा बुरे कर्म तुमसे हो ही कैसे सकते जरा जागो। हुए होंगे नींद में सपने देखे होंगे लेकिन पाप तुम्हें छू कैसे सकता है तुम्हारे भीतर परमात्मा का कमल है उसे पानी छूता नहीं ऐसे तुम्हें पाप नहीं छूता संत तो तुम्हें भरते हैं आश्वासन से तुम जो हो सकते हो उसकी तरफ इशारा है उनका मुक्त आकाश की तरफ पंडित तुम्हें निंदा से भरते हैं तुम जो अभी हो उसकी तरफ उनका इशारा है पंडित तुम्हें डराते हैं क्योंकि डरा के ही तुम्हारा शोषण हो सकता है तुम भयभीत हो जाओ तो तुम पंडित के पैर पकड़ लोगे रोहित के पैर पकड़ लोगे कि अब कुछ करो कुछ बीच बचावा करो कुछ दलाली जो तुम्हें लेना हो ले लेना हम तो पापी हैं हमारे अपवित्र शब्द तो उस तक न पहुंच पाएंगे तुम आत्मा हो तुम हमारे लिए प्रार्थना करो आशीर्वाद दो तुम परमात्मा से हमारे लिए तरफदारी करो तुम हमारे वकील हो जाओ पंडित तुम्हें डरवाता है कपाता है नर कब आपों की लंबी कथा वो तुम्हें इतना कपा देता है कि फिर तुम कभी जीवन में संभल ना पाओगे भीतर डर लगता ही रहेगा उसी डर में तुम मंदिर में झुकोगे मस्जिद में झुकोगे गुरुद्वारे में जाओगे उसी डर में कुरान पढ़ोगे बाइबल पढ़ोगे वेद दोहराओगे उसी डर में तुम्हारे सब क्रियाकांड यज्ञ पैदा होंगे लेकिन भय से भगवान का क्या संबंध हो सकता हां पंडित तुम्हें चूसेगा तुम्हारा शोषण करेगा तुम्हारी मालकियत करेगा पुरोहित तुम्हारे ऊपर छाती पर बैठ जाएगा संत को तुम्हारा कोई शोषण नहीं करना है संत को तुम्हें जगाना है ताकि तुम्हारा शोषण ही असंभव हो जाए संत तुम्हें किसी मंदिर का रास्ता नहीं बताता कहता है तुम मंदिर हो संत किसी परमात्मा की तरफ आकाश में तुम्हारी आंखें नहीं उठाता कहता है करो आंखें बंद वो रब तुम्हारे भीतर है, वो परमात्मा तुम्हारे घटगट में झांको वहां पांडित्य आलोचना सिखाता है दूसरे की निंदा सिखाता है और दूसरे की निंदा से तुम्हारे अहंकार को भरने के उपाय देता है संत कहता है अपने गिरेबा में देखो जोतू अकल लतीफ फरीदा जोतू अकल लतीफ अगर तू बुद्धिमान है फरीद तो अपनी तरफ देख दूसरे के खिलाफ काले अंक मत लिख। दूसरे की भूल मत देख अपने गिरेबा में झांक संत तुम्हें तुम्हारी तरफ मोड़ते हैं संत तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले आते हैं इसलिए स्वभावतः संतों के वचनों में एक माधुरी है पंडितों के वचनों में एक कर्कशता है पंडित के वचनों में तर्क हो भला शास्त्र हो शास्त्री शब्द हो लेकिन हृदय का अंतरनाद नहीं उधार है सब बासा है जूठा है हजार हजार ओठों से चला है गंदा है संत फिर से मूल स्रोत से खबर लाता है संत वेद नहीं दोहराता संत स्वयं वेद है पंडित वेद दोहराते हैं संत उपनिषद, कुरान बाइबल के लिए प्रमाण इकट्ठे नहीं करता संत स्वयं प्रमाण है सभी कुरान सभी बाइबल, सभी वेद उसके होने से सच है संत में फिर से परमात्मा उतरता है अभिनव रूप फिर से नया और ताजा सद्ध संत मधुर प्रीतिकर है एक काव्य है संत में जो तुम्हारे हृदय को गुदगुदाएगा संत से तुम्हारी आत्मीयता सद जाएगी संत से सिर्फ उन्हीं लोगों की आत्मीयता नहीं सदती जो महान अहंकारी है संत की वाणी उन्हीं तक नहीं पहुंचती जिनके हृदय पर अहंकार के पत्थर है संत की वाणी उन्हीं के प्राणों को नहीं पुकार बन पाती जिनके प्राण करीब करीब मुर्दा हैं और मर चुके हैं जो जीते जी लाश बन गए हैं संत केवल उन्हीं को नहीं जगा पाता जिनके संप्रदायों ने शराब की तरह असर किया है संत केवल उन्हीं को नहीं उठा पाता जो शास्त्रों में इस बुरी तरह दब गए हैं केवल उनके उठने की सामर्थ्य छूट गई संत केवल उन्हीं को मुक्त नहीं कर पाता जिन्होंने अपने कारागृहों को ही मोक्ष समझ रखा है जिन्होंने अंधेरे को प्रकाश मान लिया है मृत्यु को जीवन समझ रहे हैं अन्यथा अगर तुम थोड़े भी जीते जी हो अभी और तुम्हारी सांस अभी टूट नहीं गई है और तुम्हारे भीतर रत्ती भर भी बोध है और तुमने जीवन को केवल शास्त्रों की आंखों से नहीं अपनी आंखों से भी देखने की कोशिश की है तो कोई ना कोई फरीद तुम्हारे लिए नाव बन जाएगा ना किसी न किसी फरीद की वाणी तुम्हें उस पार ले जाने के लिए रास्ता बन जाएगी स्वाभाविक है कि संत आत्मी मालूम पड़ते हैं आत्मी न मालूम पड़े तो चिंतित होना उसका अर्थ है कि तुम कहीं गलत हो अगर संतों से तुम्हें चोट लगे उनके होने से तुम्हें पीड़ा हो तो समझना कि तुम रुग्ण हो बीमार हो से बुखार के बाद सुस्वादु भोजन भी सुस्वादु नहीं मालूम होता ऐसे ही अहंकार के बाद संतों की मधुरवाणी भी मधुर नहीं मालूम होती तुम्हारी जी ही खराब हो गई तुमने स्वाद की क्षमता ही खो दी अन्यथा ये बिल्कुल स्वाभाविक है जैसे पक्षियों के गीत मधुर लगते हैं फूल प्राणों को लोभित करते हैं आकाश के तारे पुकारते हैं एक अहो भाव पकड़ता है संतत्व तारों से बड़ा तारा है फूलों से बड़ा फूल है वृक्षों से ज़्यादा हरियाली है उसमें वो जीवन का परम शिखर है उसके पार फिर कुछ भी नहीं वो परमात्मा की इस पृथ्वी पर श्रेष्ठतम झलक है अधिकतम परमात्मा इस पृथ्वी पर वो है इसलिए तो हमने संतों को अवतार कहा अवतार का इतना ही मतलब है कि तुझे यहाँ पाना बहुत मुश्किल है पर कभी कभी कोई तुझे यहां भी खींच लाता है जैसे भगीरथ की कथा है कि गंगा को भगीरथ पृथ्वी पर ले आए बड़ा मुश्किल था लाना गंगा का विराट रूप था डर था कि पृथ्वी डूब ना जाए लाना भी जरूरी था क्योंकि गंगा के बिना पृथ्वी भी क्या पृथ्वी होती गंगा के बिना सब सूना होता स्वर्ग में बहती थी गंगा स्वर्ग की गंगा चाहिए ही पृथ्वी पर नहीं तो पृथ्वी निष्प्राण हो जाएगी एक बड़ा मरघट हो जाएगी भगीरथ ने बड़ी साधना की गंगा को रिझाया राजी किया गंगा राजी तो हो गई लेकिन उसने कहा कि मेरे आघात को न झेल पाओगे पवित्रता का आघात भी तो बड़ा है जैसे पाँच कैंडल के बल में और हजार कैंडल की बिजली दौड़ जाए तो फ्यूज उड़ जाए बल्ब टूट जाए फूट जाए खतरा हो गंगा ने कहा मैं स्वर्ग में बहती रही हूं इतनी बड़ी पवित्रता इतना स्वर्गीय पुण्य पृथ्वी न झेल सकेगी मुश्किल हो जाएगी तुम जाओ किसी को राजी करो जो मुझे झेलने को राजी हो भगीरथ ने गंगा को तोड़ाने को राजी कर लिया लेकिन अब झेलेगा कौन उन्होंने शिव की बड़ी प्रार्थना की पूछा की कि तुम इसे रोक लो कथा बड़ी मधुर है शिव राजी हो गए और कहते हैं गंगा उतरी तो उनकी जटाओं में कई जन्मों तक भटकती रही जटाओं में उतार लिया उसे भटकती रही वहाँ रास्ता ही मिलना मुश्किल हो गया उसे मिटाने की तो बात दूर पृथ्वी को डुबाने की बात दूर वो शिव की जटाओं से बाहर आने का उसे रास्ता ना मिले तब तक उसका जो तूफानी रूप था अंधड़ जो उसके प्राणों में था वो शांत हो गया शिव ने उसे कोमल बना दिया शिव ने उसे नम्र बना दिया अकड़ चली गई पवित्रता की भी एक अकड़ स्वर्ग की गंगा थी बड़ी अकड़ थी बड़ी अस्मिता थी शिव के सिर में भटक के वो अहंकार खो गया दीन अनुभव हुई फिर उत्तरी पृथ्वी पर शिवत्व का अर्थ शिव का अर्थ है ऐसे बुद्ध पुरुष और जटाजूट की बात बड़ी ठीक है क्योंकि जब पहली दफा परमात्मा उतरता है तो वो तुम्हारे सिर के भीतर बाहर के जटाजूट में नहीं भीतर के जटाजूट में उतरता है भीतर जो अनंत नाड़ियों का जाल है मस्तिष्क में जो कोई सात करोड़ सेल है उनमें ही उतरता है उनमें ही भटकता है उनसे ही रास्ता खोजता है बुद्ध पुरुष का मस्तिष्क जब जागता है तो परमात्मा उतरा फिर शिव मिले स्वर्ग की गंगा को फिर वर्षों लग जाते हैं वहां भटकने में वहां में रूप ग्रहण होता है जैसे तुम मिट्टी को सीधा न खा सकोगे हालांकि रोज मिट्टी को खाते हो कभी गेहूं की शकल में खाते हो कभी अनार की शकल में खाते हो कहीं अमरूद आम की शकल में खाते हो खाते मिट्टी को ही हो पर मिट्टी को सीधा ना खा सकोगे पहले वृक्ष मिट्टी को खाता है फिर वृक्ष मिट्टी को रूपांतरित करता है फल बन जाता है फिर फल तुम खा ले तो है मिट्टी ही लेकिन बीच में वृक्ष का माध्यम जरूरी था परमात्मा को तुम सीधा ना खा सकोगे वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए कोई शिव पहले उसे पचाता है फिर वो तुम्हारे योग्य हो जाता है फिर तुम्हें छोटे छोटे जितनी तुम्हें जरूरत है जितना तुम झेल सकोगे पचा सकोगे उस मात्रा में मिल जाता है बुद्ध तो पूरे परमात्मा को पचा लेते हैं, फिर उनके एक एक वचन में एक एक फल की तरह वो तुम पर बरसने लगते एक एक फूल में तुम्हारे पास आने लगते गंगा का तूफान तो शिव झेल लेते हैं फिर गंगा सोम हो जाती है फिर तुम उस पर तीर्थ यात्रा कर पाते हो फिर तुम घाट बना लेते हो फिर मंदिर बना लेते हो फिर तुम पूजा कर पाते हो संत पुरुष उस गंगा को बार बार लाते अतीत में भी वो गंगा हजारों बार उतरी है लेकिन शास्त्रों में जो उसके संबंध में लिखा है वो बहुत पुराना पड़ गया उस पर बहुत धूल जम गई उस पे शब्दों की परत दर परत इकट्ठी हो गई अब पहचानना मुश्किल है उसकी ताजगी हो गई पंडित उसी को दोहराए चले जाते हैं वो उसी पर और भी परतें जमाए चले जाते हैं अर्थों की परतें अर्थ और छिपता चला जाता है पंडित जितनी टीका करते हैं उतने ही शास्त्र बेबूज हो जाते हैं फिर बात इतनी कठिन हो जाती कि उस तरफ से मार्ग ही नहीं रह जाता फिर कोई संत पुरुष कोई फरीद कोई कबीर कोई दादू कोई सहजो फिर उतार लाती स्वाभाविक है कि उनसे तुम्हें आत्मीयता लगे न लगे तो समझना कि तुम रुग्ण हो तुम्हारा चित्त विषाक्त है आत्मीयता न लगे तो समझना कि स्वयं को स्वस्थ करना जरूरी है सातवां प्रश्न परमात्मा ने हमें बनाया और वही हमारा सुख करता और दुख करता है फिर हमें जन्म के साथ उसका विस्मरण क्यों हो जाता है परमात्मा हमें उसकी चिरंतन याद क्यों नहीं दिलाता है परमात्मा ने हमें बनाया वही हमारा सुख करता दुख करता है ऐसा तुमसे किसने कहा यह तुमने कैसे जाना तुमने सुन लिया होगा किसी ने कह दिया होगा तुमने बात पकड़ ली दूसरों की बातों को मत पकड़ो जब तक तुम्हें ही पता ना हो क्योंकि दूसरों की उधार बातों से जो तुम प्रश्न उठाओगे वो तुम्हें कहीं भी ना ले जाएंगे प्रश्न तुम्हारे प्राणों से आना चाहिए मुझसे उन प्रश्नों के उत्तर मांगो जो तुम्हारे प्राणों में उठते हो तो कुछ लाभ होगा पहले तो प्रश्न ही झूठा है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि परमात्मा ने बनाया यही जिसको पता चल गया उसके क्या कोई प्रश्न शेष रह जाते तुम्हें पता नहीं कि परमात्मा दुख करता सुख करता है यही तुम्हें पता होता तो फिर और क्या बाकी रह जाता है जानने को सुख और दुख में सभी आ गया कुछ और बचा होगा वह परमात्मा में आ गया सब समाप्त हो जाता है नहीं यह तुमने सुन लिया है इसे तुमने सुना है माना भी नहीं है अभी तुम्हारे हृदय ने इसको स्वीकार भी नहीं दिया है तुम्हें संदेह बना है लेकिन संदेह को भी सीधा पूछने की हिम्मत नहीं उसको भी तुम आस्तिक के ढंग से पूछते हो नास्तिक के ढंग से पूछना बेहतर है कम से कम ईमानदार होता है तो तुम कहते हो ऊपर से हमें परमात्मा ने बनाया वही सुख करता दुख करता फिर हमें जन्म के साथ साथ तो उसका विस्मरण क्यों हो जाता अगर विस्मरण ही हो गया तो किस परमात्मा की बात कर रहे हो जिसने तुम्हें बनाया यह बकवास छोड़ो सीधा कहो कि हमें परमात्मा का कोई स्मरण नहीं परमात्मा कौन है कहां है हमें तो कोई भी याद नहीं हम कैसे माने तो उसने हमें बनाया हम कैसे माने कि उसने ही सुख उसने ही दुख बनाए सीधी बात पूछो तो रास्ता आसान हो जाता है जब तुम उल्टी सीधी बातों में पढ़ते हो तो रास्ता और भी कठिन हो जाता है। ठीक है बात तुम्हें याद नहीं विस्मरण हो गया है ये भी सवाल इसलिए उठता है कि तुमने मान लिया कि कोई परमात्मा है जिसकी हमें याद नहीं जिसका हमें विस्मरण हो गया है इस मान्यता की झंझट में पड़ोगे तो प्रश्न के बाद प्रश्न उठते चले जाएंगे तुम मन की स्लेट को कोरी करो किसी की मत मानो इतना ही कहो कि मैं हूं इससे ज्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं ये ईमानदारी होगी तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें और क्या पता है तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारी बाकी जितनी बातें हैं सब मान्यताएं हैं मैं यहां बोल रहा हूं यह भी पक्का नहीं हो सकता क्योंकि हो सकता है तुम स्वप्न देख रहे हो कैसे तय करोगे कि मैं जो यहां बैठकर बोल रहा हूं वस्तुतः हूं और तुम्हारा स्वप्न नहीं कैसे तय करोगे क्या उपाय है कभी कभी तुमने सपने में भी मुझे बोलते सुना है जब सपने में बोलते सुना है तब बिल्कुल ऐसा लगा है कि बिल्कुल सत्य है सुबह जाग के पाया कि तो बात झूठ थी क्या तुम्हें पक्का है कि किसी दिन जाग के तुम न पाओगे कि जो तुम सुन रहे थे वो तुमने सुना नहीं था तुम्हारे ही मन का खेल था दूसरे का भरोसा भी नहीं हो सकता भरोसा तो सिर्फ एक चीज का हो सकता वो तुम्हारा अपना होना है परमात्मा तो बहुत दूर पत्नी और पति का भी पक्का भरोसा नहीं हो सकता कि वो है तुम्हारे पड़ोस में जो बैठा है जिसे तुम छू सकते हो उसका भी पक्का भरोसा नहीं हो सकता कि वो है क्योंकि स्वप्न में भी तुमने कई बार लोगों को छुआ है और पाया है कि वो है ये भी स्वप्न हो सकता है तो साधक को जो खोज पर निकला है परमात्मा की सत्य की कोई भी नाम ये जीवन की उसके लिए एक बात ख्याल रखनी चाहिए सुनिश्चित आधारों से शुरू करो यात्रा एक ही चीज सुनिश्चित है कि मैं हूं और कुछ भी सुनिश्चित नहीं है हां इस पर संदेह असंभव है कि मैं हूं क्योंकि इस पर तो संदेह करने के लिए भी मुझे होना पड़ेगा नहीं तो कौन संदेह करेगा अगर मैं कहूं कि पता नहीं मैं हूं या नहीं तो भी पक्का है कि मैं हूं अन्यथा कौन कहेगा कि पता नहीं मैं हूं या नहीं स्वप्न देखने के लिए भी तो एक देखने वाला चाहिए झूठ दोहराने के लिए भी तो कोई चाहिए जो सचमुच हो अन्यथा झूठ भी कौन दोहराएगा एक चीज सुनिश्चित है कि मैं हूं अब बेहतर यही होगा कि मैं इसी को जानने चलूं कि ये मैं कौन हुँ। क्या हूं जैसे ही तुम इसमें उतरने लगोगे सीढ़ी सीढ़ी वैसे वैसे तुम पाओगे तो बड़ी अनूठी बात होने लगी उतरते तुम अपने में हो पहुंचते परमात्मा में हो जानते अपने को हो पहचान परमात्मा से होने लगती क्योंकि तुम परमात्मा हो और जिस दिन तुम अपने भीतर पूरे उतर जाओगे अपनी पूरी गहराई को छूलोगे और ऊंचाई को छू लोगे अपने पूरे विस्तार को स्पर्श कर लोगे अपनी अनंतता के स्वास्थ्य से भर जाओगे उस दिन तुम पहली दफा जानोगे कि परमात्मा है और उस दिन तुम ये भी जानोगे कि वही सब कुछ है और उस दिन तुम ये भी जानोगे कि उसे हमने बुला दिया हो लेकिन हम बुला ना पाए बुलाने की कोशिश की हो लेकिन सफल ना हो पाए कोई मनुष्य परमात्मा को बुलाने में सफल नहीं हो पाया है इसलिए तो इतने मंदिर हैं इतनी मस्जिदें इतनी गिरजे गुरुद्वारे ये इसी बात के सबूत हैं कि तुमने लाख कोशिश किए बुलाने की बुला नहीं पाते परमात्मा को बुलाना असंभव है क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है हां तुम चाहो तो उसकी याद ना करो ये हो सकता है जरा जटिल होगा मैं फिर से दोहरा दू परमात्मा को बुलाना असंभव है हां चाहो तो याद ना करो यह हो सकता है तुम अपनी याददाश्त को दूसरी चीजों से भरे रहो धन है पद है प्रतिष्ठा है घर है संपत्ति है दुकान है बाजार है तिजोरी है इस सब से भरे रहो अपनी याददाश्त को तुम उसे जगह ही ना दो प्रकट होने की तुम मौका ही ना दो कि वो तुम्हें याद आ जाए बस इतना तुम कर सकते हो परमात्मा को बुला नहीं सकते हाँ, परमात्मा को दबा सकते हो दूसरी याददास्तों से भर सकते हो लेकिन जिस दिन भी तुम चाहोगे बस चाह चाहिए जिस दिन तुम चाहोगे जिस दिन तुम ऊब जाओगे इस सब खेल से इस बकवास से जिसने तुम्हें अपने को भर लिया है उसी दिन एक क्षण में तुम हटा दोगे ये कचरा झांक के भीतर देखोगे उसे तुम बैठा पाओगे वो सदा वहां मौजूद है क्योंकि तुम ही वही हो कोई परमात्मा को कभी भूला नहीं नास्तिक भी नहीं भूलते उनके याद करने का ढंग अलग है वो कहते हैं परमात्मा नहीं ये उनके याद करने का ढंग मैंने सुना है एक ऋषि किसी पर नाराज हो गया तो उसने उसे अभिशाप दे दिया कि तुझे तीन जन्मों तक संसार में भटकना पड़ेगा फिर जिस पर नाराज़ हो गया था उसने बड़ी ऋषि की सेवा की तो वो प्रसन्न हो गया लेकिन अभी सांप को काटा नहीं जा सकता दे दिया दे दिया छूट गए तीर शब्द के उन्हें वापस कैसे लौटा हो जो शब्द छूट गया छूट गया अब उसे लौटाया नहीं जा सकता जो हो चुका हो चुका तो ऋषि बहुत प्रसन्न हो गया उसने कहा मजबूरी है मैं वापिस नहीं लौटा सकता जो हो गया सांप तो दे दिया तीन जन तू भटकेगा अब तू कोई वरदान चाहता हो तो वो मैं दे सकता हूँ वरदान मांग ले तो उसने कहा कि तीन जन्म भटकूंगा आप मुझे एक ही वरदान दे दें कि मैं परमात्मा को कभी भूलू ना उस ऋषि ने बहुत सोचा उसने कहा छज्जा तू नास्तिक हो जा वह आदमी बहुत घबराया उसने कहा यह कैसा वरदान यह तो अभी साफ हो गया पहले से भी बुरा हो गया तीन जन्म के बाद तो वापिस लौटना हो जाता अभी तीन जन्म अगर नास्तिक रहे तो फिर लौटना कैसे होगा ये तो हद हो गई अब आप कहोगे ये शब्द भी निकल गए वापस नहीं लौट सकते ऋषि ने का मैं तुझे सोच कर से कहता हूं आस्तिक तो कभी कभी भूल जाता है नास्तिक कभी नहीं भूलता वो कहते रहता ईश्वर नहीं चौबीस घंटे लड़ने को तत्पर है कि ईश्वर नहीं विवाद करने को हजार काम छोड़ के तैयार आस्तिक भी कहता है भाई अभी दुकान फुर्सत नहीं इन दुकान में लगे नास्तिक लड़ने को तैयार है उसकी भी चेष्टा ईश्वर की या की वो बुलाने की कोशिश कर रहा है बुला नहीं पाता वो चाहता है ईश्वर ना हो लेकिन चाहने से क्या होता है वो सिद्ध करता है कि नहीं है, लेकिन उसी को सिद्ध करने में लग जाता है नहीं कोई उपाय नहीं ना आस्तिक भूल सकता ना नास्तिक भूल तो तुम नहीं सकते हो लेकिन तुम दूसरी चीज़ों की याददाश्त भर सकते हो ध्यान का कुल इतना ही अर्थ है कि तुम बाकी याददाश्त को हटा दो उसकी याददाश्त अविरभूत हो जाएगी जैसे ज्वालामुखी फूट पड़े वो तुम्हारे भीतर दबी है प्रेम का इतना ही अर्थ है कि तुम दूसरी याददाश्तों को हटा दो अचानक तुम पाओगे कि उसके विरह का गीत उठने लगा अचानक तुम पाओगे तुमने उसे टटोलना शुरू कर दिया खोजना शुरू कर दिया और जब भी किसी ने पाया है चाहे ध्यानी ने चाहे प्रेमी ने सभी ने अपने भीतर पाया है इसलिए तुम अलग नहीं हो जो उसे भूल जाओ तुम वही हो स्वयं को कोई कैसे भूल सकेगा हम भूलने का खेल चाहे जितनी देर खेलना हो खेल लो इसलिए संसार को हम लीला कहते हैं वो परमात्मा की लुका छिपी है उसको जितनी देर खेलना है वो खेल ले सकता है जिस दिन भी तुम्हारी अभी सब प्रगाढ़ होगी अब घर लौटना है तुम लौट जाओगे अंत करना चाहूंगा बुद्ध की एक घटना से बुद्ध गुजर रहे हैं एक गांव से नदी के तट पर उन्होंने कुछ बच्चों को रेत के घर बनाते देखा वो खड़े हो गए ऐसी उनकी आदत थी भिक्षु भी चुपचाप उनके साथ थे वो खड़े हो गए बच्चे खेल रहे हैं रेत के घर बना रहे हैं नदी के तट पर किसी का पैर किसी के घर में लग जाता है रेत का घर बिखर जाता है झगड़ा हो जाता है मारपीट भी होती गाली गलौज भी होती कि मेरा घर मिटा दिया वो उसके घर पे खून पड़ता है वो उसका घर मिटा देता है फिर अपना घर बनाने में लग जाते बड़े तन लीन उनको पता ही नहीं कि बुद्ध आके चुपचाप खड़े हो गए हैं वो घाट पर चुपचाप खड़े देख रहे हैं वो बच्चे इतने व्यस्त थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं घर बनाना ऐसी व्यस्तता की बात भी और फिर दूसरे दुश्मन है उनसे ज़्यादा अच्छा बनाना है प्रतियोगिता है जलन है ईर्षा है सब अपने अपने घर को बड़ा करने में लगे और जितना बड़ा घर होता है उतनी जल्दी गिर जाने का डर भी होता है उसकी रक्षा भी करनी ये सब हो रहा है और तभी अचानक एक स्त्री ने आके घाट पर आवाज़ दी कि साँझ हो गई माँ घरों में याद करती घर चलो बच्चों ने चौंक के देखा दिन बीत गया सूरज डूब गया अंधेरा उतर रहा है वो उछले कूदे अपने ही घरों पर सब मठिया मैट कर डाला अब कोई झगड़ा भी नहीं किसी दूसरे से कि तू मेरे घर पर कूद रहा है कि मैं तेरे घर अपने ही घर पर कूदे अब कोई लड़ा भी नहीं कोई ईर्षा भी ना उठी कोई जलन भी ना उठी खेल ही खत्म हो गए माँ की घर से आवाज़ आ गई वो सब भागे दौड़ते अपने घर की तरफ चले गए दिन भर का सारा झगड़ा व्यवसाय मकान अपना पराया सब भूल गया घर से आवाज़ आ गई बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा ऐसी एक दिन जब घर से आवाज़ आ जाती तब तुम्हारे बाजार तुम्हारी राजधानियां ऐसी ही पड़ी रह जाती रेत के घर जब तक खेलना हो खेल लो खेल रहे हो तब भी घर भूल थोड़ी गए हो अगर भूल ही गए होते घर तो जब द्वार पर आके कोई दरवाजे पे आवाज़ देता है या घाट पर आवाज़ देता कि माँ घर याद देख रही चलो तब तुम कैसे पहचानते कौन माँ कैसा घर अगर मैंने तुम्हें आवाज़ दी और कहा कि साँझ हो गई अब घर चलो और अगर तुमने उस आवाज़ को सुना और तुम अगर थोड़ा भी समझ पाए हो तो उसका अर्थ यही है कि परमात्मा को भूल के भी भूला नहीं जा सकता भुलाने की कोशिश कर सकते हो सफल उसमें कभी कोई भी नहीं हुआ है परमात्मा को भुलाने की कोशिश असफल ही होती है वो सफल हो ही नहीं सकती सफलता संभव ही नहीं है हाँ देर हो सकती है लेकिन एक ना एक दिन होगी, सूरज डूबेगा तुम्हें आवाज़ सुनाई पड़ेगी आवाज सुनाई पड़ते ही ये सारा संसार ऐसे ही हो जाता है जैसे रेत के घर घूले फिर उनसे पैदा हुए वैमनस ईर्षा संघर्ष सब खो जाते हैं अदालत मुकदमे बाजार हिसाब किताब सब व्यर्थ हो जाता है जब घर की याद आ जाती है घर को कभी कोई भूलता है कोई कभी नहीं भूलता है ठीक ऐसी ही घटना कबीर के जीवन में है एक बाजार से गुजरते एक बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार आया है माँ तो साग सब्जी खरीदने में लग गई है और बच्चा एक बिल्ली के साथ खेलने में लग गया है वो बिल्ली के साथ खेलने में इतना तल्लीन हो गया कि भूल ही गया कि बाजार में है, भूल ही गया कि माँ का साथ छूट गया है भूल ही गया कि माँ कहाँ गई कबीर बैठे उसे देख रहे हैं वो भी बाजार आए हैं अपना जो कुछ कपड़ा वगैरह बुनते हैं बेचने वो देख रहे हैं उन्होंने देख लिया कि माँ भी साथ थी इसके और वो जानते हैं कि थोड़ी देर में उपद्रव होगा क्योंकि माँ तो बाजार में कहीं चली गई और बच्चा बिल्ली के साथ तल्लीन हो गया अचानक बिल्ली ने छलांग लगाई वो एक घर में भाग गई बच्चे को होश आया उसने चारों तरफ देखा और ज़ोर से आवाज़ दी माँ को चीख निकल गई दो घंटे तक खेलता रहा तब मां की बिल्कुल याद ना थी क्या तुम कहोगे कबीर अपने भक्तों से कहते ऐसी ही प्रार्थना है जब तुम्हें याद आती और एक चीख निकल जाती कितने दिन खेलते रहे संसार में इससे क्या फर्क पड़ता है जब चीख निकल जाती तो प्रार्थना का जन्म हो जाता है तब कबीर ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा उसकी माँ को खोजने निकले तब कोई सदगुरु मिल ही जाता है जब तुम्हारी चीख निकल जाती जिस दिन तुम्हारी चीख निकलेगी तुम सदगुरु को कहीं करी भी पाओगे कोई फरीब कोई कबीर कोई नानक तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा और कहेगा कि हम उसे जानते भली बा हम उस घर तक पहुंच गए हम तुझे पहुंचा देते प्रार्थना का अर्थ है याद कि अरे मैं कितनी देर तक भूला रहा प्रार्थना का अर्थ है स्मृति कि अरे मैंने कितनी देर तक विस्मरण किया ार्थना थे याद क्या अरे क्या यह भी संभव है कि इतनी देर तक याद भूल गई थी तब एक चीख निकल जाती तब आंख आंसुओं से भर जाती है हृदय एक नई से तब सारा संसार पड़ा रह जाता रेत के घर खुले फिर तो तब तक माना मिल जाए तब तक चैन नहीं इसलिए तो फरीद कहते कि बड़ा वे बड़े रो रहे हैं हड्डी हड्डी इस लंबी यात्रा से थक गई है पैर उठते नहीं सब सपने धूल धूषरित हो गए अब बस एक तेरी आस है सच्चे एक तेरी आस यही प्रार्थना है इस प्रार्थना के पीछे ही छिपा परमात्मा है बस तुम प्रार्थना कर लो शेष परमात्मा पर छोड़ दो तुम पुकारो हृदय कर, और मैं तुमसे कहता हूं कोई पुकार कभी खाली नहीं गई है आज इतना ही।